केवा पढ़वे थे पहलू मारूर्तो जीरे नमस्ते दोस्तों मैं हूँ भूमि त्रिवेदी और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट फोर मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोगों ऐसी बातें करते हैं और ख़ास विशेष मुलाकात में हम लोग किसी मेहमान से बात कराते हैं तो आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ रेवती हैं जो एम में सर्विस देते हैं तो उन्हीं से बात करेंगे आज विशेष टेलीफोन सर्विसेज़ के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे तो आप सभी की तरफ से रेवती कोट का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद मेरा नाम रेवती कोत है मैं मुंबई के महानगर टेलीफोन निगम में कार काम करती हूं महानगर टेलीफोन निगम मतलब एम टी ये मुंबई और दिल्ली ये दोनों जगह भारत में है और इसका ये बेसिक सर्विस से शुरू हुई हुई थी लेकिन अभी इसमें मोबाइल जो हम प्रीपेड और पोस्टपेड दो तरफ के तरह के होते हैं जिसमें प्रीपेड को हम ट्रम्प कहते हैं और पोस्ट पेड को हम मतलब जो बिलिंग होता है उसे डॉल्फिन कहते हैं ये हमारी थ्री जी सर्विस ही है लेकिन वो बहुत अच्छी चल रही है और बाकी के हिसाब से जो हम लोग जो रेट्स है दिखते हैं थोड़े ज़्यादा लेकिन बाहर के लोग जो होते हैं कि हम फ्री में देते हैं कम पैसे में देते हैं उनके जो रेट्स हैं वो हमको समझते नहीं है लेकिन बाद में हमको जो ये करते हैं जो दाना फेंकते हैं वैसे है, हमारा कुछ ऐसा नहीं है हम जो बोलते हैं वही देते हैं और बेसिक लाइन में हम लोग अभी ट्राईबैंड जैसी सेवा है उसमें हम थ्री सर्विसेस है जैसे हम लोग एक ही लाइन में फैक्स टेलीफोन और इंटरनेट का काम करती है और वो बहुत अच्छी सेवा चल रही है हमारी उसमें कंप्लेंट्स भी बहुत कम है और ट्राईबैंड मतलब बेसिक सेवा में आ, हम लोग जो पहले मतलब नहीं थी अभी ये बाकी कोई इतना सर्विस नहीं देता है जो एम देती है और एम का लोगो है एम है तो सही है ये बहुत आ, लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया है कम्प्लेंट्स तो सब जगह होती है किसकी नहीं होती है तो अच्छा भी आदमी हो बुरा भी हो एम के भी कुछ कम्प्लेंट्स होती है लेकिन वो दूर करने में के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे कॉल सेंटर्स हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर्स हर एरिया में होते हैं और कॉल सेंटर्स तो हमारा 24 आवर्स चालू होता है लैंडलाइन के लिए मतलब जो बेसिक सेवा है उसके लिए 1500 नंबर है मोबाइल के लिए पंद्रह तीन नंबर है और जो इंटरनेट की अगर आपकी कुछ कम्पलेंट्स है तो पंद्रह चार नंबर है टेलीफोन नंबर अगर आपका ख़राब है तो वन है आप यह कोई भी नंबर करके आपकी हाँ हमारी सेवा आप ले सकते हैं रेवती जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपना एम के बारे में बहुत ही अच्छी बातें आपने सुनाया जो स्लोगन है आप लोगों का और किस तरह से नए नए चीज़ें आप कर रहे हैं उसके बारे में आपने बताया मैं चाहूँगा कि आप अपने खुद के बारे में भी बताइए आपका इंट्रोडक्शन आपके घर में कौन कौन है आपके माता पिता के बारे में मेरा पहले का नाम है रेवती बिलय और मुझे दो भाई दो बहने हैं मेरा अभी का नाम रेवती खोत है मुझे एक लड़की है जो 16 साल की है और अभी वो ग्यारहवीं में पढ़ती है एफ वाई बी ए में और मेरे घर में अ, मेरे पति सास मेरी ननन ऐसे सब है और मैं यहीं एलफिस्टर में रहती हूँ मुंबई में और मैं मुझ मेरे परिवार से मैं बहुत प्यार करती हूँ और जो अपने परिवार से प्यार करता है वो सबसे प्यार करता है दूसरों से भी प्यार करता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लोगों की कंप्लेंट्स को सॉल्व करना कोई गुस्से से अगर हमारे कस्टमर सर्विस सेंटर में आया तो मैं ये सोचती हूं कि वो हंसते हंसते कैसे जाए मुझे पसंद है गुस्सा लेके लोग आए क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि उनका वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में और उनको खुशी से जाने को देखने के लिए रेव जी जी ही अच्छी बात आपने बताया कि लोगों का कंप्लेन्ट्स आपके पास आते हैं तो जल्दी से जल्दी उसको शॉर्ट आउट करके उन्हें खुशी प्रदान करने का एक दे आपके पास है जिसको आप करना चाहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग रेवती कोर्ट से बात कर रहे हैं और बी में ज़... जैसे कि बहुत सारे टेलीफोन्स जो कंपनियां हैं एयरटेल है, है बी है या फिर और भी रिलायंस है बहुत सारे ऐसे टेली आज के समय में टेली हमारा एक जुड़ाव हो गया है पहले ऐसा नहीं था तो मैं चाहूँगा कि रेवती जी थोड़ा सा बताइए कि जब टेलीफोन नहीं था और टेलीफोन अब है मोबाइल नहीं था अब मोबाइल है तो इस बीच का जो गैप है या इस बीच में जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं जो चेंजेस माने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया है ऐसा कहा जा सकता है तो आपको बताइए कि पहले टेलीफ़ोन नहीं था तो लोगों का जीवन कैसा था और फिर जैसे ही ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन के जो चीज़ें बढ़ने बढ़ गई हैं तो उसमें लोगों का जीवन कैसे बन रहा है जी टेलीफोन तो मेरे जन्म के पहले से ही है और लेकिन हर घर में नहीं होता था कोई आ, पुर, मतलब पूरे एक मोहल्ले में या एक या दो और पहले जल्दी मिलते भी नहीं थे कनेक्शन आज आप एप्लीकेशन करो पैसा भरो तो आपको तीन चार साल पाँच साल लगते थे और उसमें जब जल्दी अगर कुछ तत्काल कनेक्शन चाहिए तो उसका रेट्स भी हाई होता था लेकिन आपकी बात ऐसी नहीं है अब टेलीफोन आप आज सुबह मांगो आपको शाम को घर में लाइन आ जाती है इतनी तरक्की हो गई है और बेसिक सर्विस तो ये टेलीफोन की हर जगह चाहिए क्योंकि हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क ये प्रॉब्लम ये बेसिक लैंडलाइन में नहीं होते हैं आप कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ये लैंडलाइन आज सर्विस कभी बंद नहीं होती है भले आपके घर में पूरा आप मोहल्ले की लाइट जाए कुछ भी हो लेकिन आपकी लैंडलाइन सर्विस कभी बंद नहीं होती ये हमने आ, जैसे बॉम ब्लास्ट या कुछ आ, फ्लड वगैरह इसमें वो टाइम में भी देखा कि हमारी लाइन सुरक्षित रहती है उसमें कहीं से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अभी तो हर घर में लैंड तो हो गई है लेकिन मोबाइल सर्विसेज भी हर एक को मतलब हर एक के एक घर में अगर चार लोग हैं तो उनको पाँच छः सिम कार्ड रहते हैं तो अभी हम लोग को एक दूसरों को एक्सेस एक्सेस करना बहुत ईजी हो गया है मोबाइल के थ्रू मोबाइल नहीं थे तो वैसे कोई मुझे नहीं लगता कुछ बिगड़ता था लेकिन किसी को अगर बाहर हो है, तो वो उसको मिलना मुश्किल होता था कि अरे ये बाहर है कब घर आए मैं उससे कांटेक्ट करूं लेकिन मोबाइल जब से आए हैं तब से ये बात सुविधा हो गई है कि आप वो आदमी कहीं पे भी हो उसको मैसेज दे सकते हैं व्हाट्सएप में दे दो एसएमएस में दे दो खुद बात कर सकते हैं पहले ट्रंक कॉल करना या इंटरनेशनल कॉल करना बहुत मुश्किल होता था आप अभी कॉल बुक करो आपका आज के दिन में लगेगा नहीं लगेगा वो कल लगेगा मतलब बैठना पड़ता था अभी इंटरनेशनल कॉलों आपके दिमाग में आया मेरा भाई अमेरिका में है यूएस में है कहीं भाई है उससे मैं बात करूं आप एक सेकंड में उसको कनेक्ट कर सकते हैं उसको स्काइप स्काइपी या ऑन वीडियो कॉल कुछ भी करके उसको सामने देख सकते हैं पहले ज़माने में ऐसे नहीं था सुविधा तो बहुत आ गई है लेकिन जितनी जितनी सुविधा आती है हम आ, पहले जब हम ख़त लिखते थे तो वो इतना प्यारा लगता था कि हम लोग वो खत किसी का हो भी बै, मतलब बैठ के कितने साल भी वो रखते थे अभी उतना वो नहीं हो रहा है लेकिन इंसान से कनेक्शन हो गया है लेकिन वो अपना दिल का कनेक्शन है वो शायद थोड़ा कम हो गया ऐसे मुझे लगता है <laughs> जी बहुत ही अच्छी बात रेवती जी आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को अच्छा लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग आज टेली कम्युनिकेशन के फील्ड में बहुत आगे बढ़ गए हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से हमें जो है किसी से भी हम लोग बात कर सकते हैं लेकिन बात वही है कि बात बात ही रह जाती है जो दिल की बात है वो रह जाती है या दिल का जो जुड़ाव है वो नहीं हो रहा है इतने सारे कनेक्शन होने के बावजूद भी तो चलिए इसी विषय पे आगे और चर्चा करते हैं लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 रूठे हैं हमसे तो क्या जिंदगी बेबार तो क्या अपने रूठे हैं हमसे तो क्या हाथ में हाथ ना हो तो प्यार साथ फिर भी निभाना पड़ेगा जिंदगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा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 और जितनी ज़्यादा टेलीफोन सर्विसेस आज फास्ट सर्विस दे रही हैं लेकिन उसके साथ कहीं ना कहीं चीज़ें जो है मिसिंग भी हो रहा है तो मिसिंग डायमेंशन में कौन कौन सी चीज़ें हैं थोड़ा सा हम रेवती जी से ही बात करते हैं क्यों मिस है ऐसे नहीं है कि पहले हम घर में एक दूसरे से घर में एक ही घर में रहते हैं लेकिन बात करते थे या कुछ बातें शेयर करते थे कि हमारे घर में दादा दादी भाई बहन साहब मतलब कुछ भी हो या बाहर शेयर करते थे बैठ के मिलते थे मतलब कांटेक्ट डायरेक्ट होता था अभी वो डायरेक्ट कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है व्हाट्सएप है या कुछ है एस है ये बस एक ही घर में सब एक दूसरे से भी व्हाट्सएप करते रहते हैं ये बहुत बुरी बात है टेक्नोलॉजी है लेकिन टेक्नोलॉजी का हम लोग सही इस्तेमाल करना चाहिए कि बस है फ्री है तो ज़्यादा ये ऐसे ही करो एक दूसरे से कनेक्शन नहीं रहता है तो जो फेस रीडिंग से जो बात होती थी वो कुछ मिसिंग है या कुछ सामने अगर किसी को देखे तो लगता था कि भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसका ये बता नहीं रहे हैं ये आपको नहीं इसमें नहीं समझती है हम लोग चल गुड है अच्छा है सब है सब ठीक ठीक, ठीक। गुड़ी गुड़ी भेजते हैं लेकिन अगर उसके दिल में कुछ अंदर है तो हम लोग फेस रीडिंग से जानते थे वो आजकल बहुत मिसिंग क्योंकि एक दूसरे से डायरेक्ट बातें नहीं हो रही है वो भी होनी चाहिए ऐसे मुझे लगता है और पहले के ज़माने में जो हम लोग लेटर भेजते थे वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है मेरे इतने लेटर्स है वो हम लोग इतने संभाल के रखते थे मेरी सहेली है कि मेरे कुछ अभी वो निकालेंगे ना तो ऐसे वो ज़माने में हम जाते थे वो लेकिन जो होता है हर चीज़ का होता है कि नुकसान भी जितना होता है फ़ायदे भी उतने ज़्यादा रहते हैं लेकिन वो हमारे हाथ में होता है कि हम जो उस चीज़ का कैसे इस्तेमाल करें मैं भी मैं खुद वो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती उस चीज़ का इमरजेंसी के लिए या कुछ ज़रूरत है तभी इस्तेमाल कर तो मुझे अच्छा लगता है मैं खुद सबसे बात करना बहुत पसंद करती हूँ मैं हूँ ही पब्लिक रिलेशन असिस्टेंट मुझे बात करना बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे साथ आए बैठ के बात करें मैं बहुत खुश होती हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कहीं ना कहीं जो मिसिंग डायमेंशन है हम सभी लोग फील कर रहे हैं लेकिन अब ऐसा हो गया कि हम लोग बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के आदति हो गए जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें जो ओरिजिनल हमारा जो बातचीत है फेस रीडिंग की बात है या Uh, स्नेह मिलन की बातें वो कहीं कही ना कहीं हमसे दूर होता जा रहा है और इन चीज़ों को जिस तरह से जितना ज़्यादा हम लोग मोबाइल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं सो सिर्फ टेक्निकल चीज़ों को देखते हैं और कुछ चीज़ों को हम लोग बोलते हैं तो वो फीलिंग्स कहीं कही ना कहीं गायब हो रहा है और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में व्यक्ति रोना हंसना बोलना ही भूल जाए सिर्फ मैसेज ही करते रहें <laughs> तो कहीं ना कहीं आज हमें सभी को इन सारी चीज़ों को देखकर भी एक सवाल सामने खड़ा है कि टेली इतना ज़्यादा होने के बावजूद इतनी सारी वैरायटी चीज़ें हमारे पास होने के बावजूद कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हमसे छूटती जा रही हैं जैसे कि रविती जी ने उन्हें बताया बहुत समय पहले जब टेली बहुत कम होता था या फ़ोन लाइन कम मिलते थे तो लोग लेटर भेजते थे पोस्ट से तो डकिया डाक लाया ये गीत आप सभी को शायद याद होगा तो ये गीत हम लोग सुनते हैं उसके बाद फिर बात करते हैं आप सुना है रेडी मोदी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कुराते रहो ठाकिया डाक लाया डाक लाया डाकिया डाक डाक लाया लाया, लाया, लाया, लाया, खुशी का प्याम कहीं कहीं दर्द ना लाया ठाकिया डाक लाया डाक लाया ठाकिया डाक लाया ठाकिया डाक लाया खुशी का प्याम कहीं कहीं दर्द ना लाया ताकि टाक लाया ठाक लाया ठाकि थाक लाया ठाकिया टाक लाया देवर के भतीजे की साली की सगाई है आती पूरण मासिक को करार पाई है मामा आपने आते मगर मजबूरी है बच्चों से मिताना आपका जरूरी है दादा तो, तो अरे, रे, रे, रे, रे। दादा तो गुजर गए दादी बीमार है नाना का भी तेरवा आते सोमवार है छोटों को प्यार देना बड़ों को नमस्कार तेरी मजबूरी समझो कारट कोतार शादी का संदेशा तेरा है सोमनाथ लाया ठाकिया डाक लाया, दाक लाया दाक या, दाक या, डाक लाया ठाकिया डाक लाया ठाकिया डाक लाया क्या बबू क्यारी छ महीना हुई खतु तो नहीं लिखेंगे खा तो नहीं लिखन बोल क्या लिखू बस जल्दी से ऐसी आवेगा लिख दो ना बिर कैसे कैसे कटिया कैसे कैसे कटियाँ सावन सुनाए अग्नि की बूंदों में सवरिया सवरिया ओ छोड़ के तू आजा आजा आजा ना रे बे अग्निकलेवरियावरियावरिया आ जा नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत प्यारा सा गीत आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा कि ये जो पहले वाले चिट्ठियों का आना जाना होता था उसमें जो प्यार भरा हुआ था था और लोग एक दूसरे को याद करते थे चिट्टियों का इंतजार करते थे आज ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठप हो गई यानी शून्य अवस्था में चले गए यानी ऐसी कोई बात होती नहीं बस लीगल चीज़ों को शायद हम लोग पत्र व्यवहार के रूप में करते हैं बाकी सब चीज़ें हम लोग फोन से ही कर लेते हैं तो आइए ऐसे विषय को आगे जानने की कोशिश करते हैं जैसे कि किसी सर्विसेज में आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं पब्लिक रिलेशन सर्विसेज आप देते हैं तो मैं चाहूँगा कि एक छोटा सवाल आपसे पूछना चाहूँगा जैसे कि कस्टमर्स जो है बहुत सारे होते हैं अलग अलग प्रकार के लोग आपके पास आते हैं कई लोग छोटी प्रॉब्लम्स को भी बड़ा बताते हैं और कई लोग बड़े प्रॉब्लम को भी छोटा बताते हैं तो आपके कुछ ऐसे अनुभव जरूर सुनाइए जो प्रॉब्लम्स आपके पास आए हुए उसको कैसे शॉर्टआउट करते हैं किस तरह से लोग आते हैं आपके ये हमारे यहाँ पे जो आते हैं उनकी टेलीफोन्स बंद होती है लाइन बंद होती है और उसके बारे में वो बहुत गु़स्से से बात करते हैं कि हमने इतना सब ये किया बिल भरा ये भरा तो भी हमारी लाइन बंद हो गई लाइन बंद होती है नॉन पेमेंट के लिए भी होती है अगर कोई आपका पेमेंट छूट गया है तो उसके लिए भी लाइन बंद होती है या कुछ अगर कुछ ब्रेक क्योंकि आजकल काम बहुत रोड पे चलते हैं तो उसमें भी हमारे अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं वो भी टूट जाते हैं अगर वो प्रॉब्लम हो गया तो उसके लिए बहुत दिन लगता है लेकिन उसके लिए भी हम लोग ये करते हैं कि अगर आपकी लाइन हमारी वजह से बंद हो गई है तो उसको हम रेंट रिबेट देते हैं मतलब वो उस वक्त का हम लोग भाड़ा नहीं लेते हैं अगर आप एक एप्लीकेशन कर दो कि मेरी लाइन केबल की वजह से बंद थी इतने इतने दिन के लिए हम लोग उसके लिए उसका ये किराया माफ कर देते हैं और दूसरी अगर आपकी लाइन बंद है तो आप एक किसी को बोलने के बाद एक कंप्लेन कर दो एक वन से कि आपको और मोबाइल नंबर दे दो कि आपको तुरंत कोई ना कोई आपके यहाँ आके उसको ठीक कर देगा पेमेंट के लिए जब बंद होती है आप पेमेंट करेंगे लाइन शुरू हो जाए उसी दिन शुरू होती है अगधि दो घंटे में शुरू होती है किसी चीज़ के लिए भी आपको वरी होने की ज़रूरत नहीं है आप सिर्फ आपकी जो प्रॉब्लम है हमें बताइए हमें बताने के बाद उसका सोल्यूशन निकाल के हम लोग उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की के लिए कोशिश करते हैं और कोशिश मतलब कामयाबी होती है आजकल मोबाइल के लिए लैंडलाइन -लैं सर्विस बंद भी कर रहे हैं लेकिन वो इतना ठीक नहीं है एक तो लैंडलाइन -लैं घर में होनी ही चाहिए क्योंकि नेटवर्क का जब प्रॉब्लम होता है तो सभी पूरा नेटवर्क बंद होता है और आपका कोई सहारा नहीं होता है तब लैंडलाइन एक ऐसी है ना कि इसको बहुत जल्दी कम कम से कम बंद होती है मेरी तो अभी सात साल हो गए उसमें एक दिन ही एक दिन खाली बंद हुई थी बस वो चालू बाकी किसी के लिए मतलब उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपके घर में दस सिम कार्ड भी हो एक मोबाइल लैंडलाइन है तो वो आपको भारी पड़ेगा <laughs> बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि लैंडलाइन और मोबाइल टेक्नोलॉजी के बारे में आपने कंपटीशन के रूप में बताया कि मोबाइल टेक्नोलॉजी भले हम लोग को यूज़ करने में आसान है लेकिन नेटवर्क ख़त्म हो जाता है तो फिर लैंडलाइन को वापस यूज़ करना पड़ता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और जो नई नई चीज़ें सर्विसज़ जो प्रोवाइड कर रहे हैं नई नई चीज़ें जैसे आ रहे हैं इंटरनेट फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी हैं तो उसके बारे में बताइए नई टेक्नोलॉजी को कैसे आप लोग यूज़ करते हैं और नई टेक्नोलॉजी में आने वाले समय में कौन कौन सी चीज़ें और आने वाली अभी नई टेक्नोलॉजी ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं है सब पूरी दुनिया बच्चे बच्चे ज़्यादा उसके लिए एक्सपर्ट होते हैं और बच्चों के हाथ में कुछ भी टेक्नोलॉजी दो वो पूरा पूरा इसमें एक्सपर्ट मास्टर हो जाते हैं तो हमारी टेक्नोलॉजी है वो जो ट्राईबैंड वगैरह जो सर्विसेज है उसके थ्रू और आपके वी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल ये सब सर्विसेज़ है बहुत अच्छा अभी लेकिन एंड्रॉयड के ज़माने में ये सब चीज़ें थोड़ी पीछे हो गई है मोबाइल से ही पूरा काम चलता है एक आपके मुट्ठी में एक मोबाइल हो तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत न पड़ती है तो सब मोबाइल uh, सर्विसेज भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से दे रहे हैं और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ मैं बताऊँ और आप सुने ऐसा नहीं है आप मेरे से एक्सपर्ट हो <laughs> मैं चाहूँगा कि हम लोग जब चीज़ों को यूज़ करते हैं तो उसका अधीन ना हो और कुछ चीज़ें जो है हमें बैलेंस भी करना है बहुत सारी चीज़ें हम लोग तो है इन हो रहे हैं इन टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं हम अपने निजी जीवन के जो खुशनुमा पल हैं उनको भी मुश्किल में डाल रहे हैं या ख़त्म हो रहे हैं तो उन चीज़ों को बचाए रखें खुशनुमा जीवन में जो पल हैं आपके उन सभी चीज़ों को संजोए रखें और जीवन में खुश रहने की बहुत ज़रूरत है जो हम सभी लोगों को इसके लिए प्रयासरत रहना है तो चलिए जाते जाते कहूँगा रेवती जी आप जिस तरह से काम करते हैं एक महिला होने के नाते टेलीफोन सर्विसेज में आप सेवाएं भी देती हैं और अपने परिवार को भी चलाते हैं तो किस तरह से आप इसको मैनेज करते हैं ये जब मैनेज करना होता है अपने आप हो जाता है मैं सुबह नौ बजे घर से निकलती हूँ तो मैं साढ़े बजे उठ के मेरा पूरा काम शुरू करती हूँ और साढ़े पाँच बजे उठ के मेरी लड़की का कॉलेज वॉलेज सब है सब खाना वाना पकाना और उसका प्रिपरेशन मैं पहले दिन रात को ही सब करके रखती हूँ कि कल क्या करना है क्या ये करना है और वो मुझे वो विद इन टाइम लिमिट नौ बजे के पहले पूरा सब करना पड़ता है ये सब अच्छा लगता है क्योंकि अगर हमारे पास टेंशन नहीं है तो हम लोग थोड़े आलसी हो जाते हैं कुछ टेंशन है ना तो वो अच्छा लगता है कि ये सब करना है तो इतना अलर्ट हो जाते हैं और अलर्ट होना थोड़ा ये होना बहुत अच्छा होता है क्योंकि मैं जब देखती हूँ मैं छुट्टी लेती हूँ आठ दिन तो ऐसा सोचती हूँ कि मैं ये करूँगी वो करूँगी लेकिन उतने काम नहीं होते जितना मैं आ, रेगुलर करती हूँ और रेगुलर करना और वो छः बजे मैं घर आती हूँ छः बजे के बाद कल का हम लोग पूरे हफ्ते की तैयारी करके रखते हैं कि संडे को दिन कि सन्डे को छुट्टी होती है तो मैं पूरे हफ्ते में ये ये ये ये सब शेड्यूल ऐसे रहता है और उसमें मेरे लड़की का मतलब उसका सब टिफ़िन रहता है ये रहता है सब हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग बिजी रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हम लोग फिट रहते हैं और मेरा वॉकिंग भी बहुत होता है मैं आ, ट्रेन से जाती हूँ लेकिन उसके बाद मेरा 20 मिनट चलना होता है 20 मिनट जाने के लिए बीस मिनट आने के लिए मैं टैक्सी वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ ज़्यादा क्योंकि मेरा वो और मुझे टाइम नहीं मिलता है सुबह फिटनेस के लिए तो वो मुझे बहुत ये फ़ायदा होता है कि चलना अच्छा है मेरा ऑफिस स्टेशन से थोड़ा दूर है उतना मैं और फास्ट चलती हूँ तो मेरा अभी मैं बहुत फिट हूँ और अच्छा लगता है बिज़ी होना चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप मैनेज करते हैं सवेरे साढ़े पे बजे उठने हैं और फिर ऑफिस की तैयारी के लिए जो भी चीज़ें करनी होती है वो करते हैं उसके पहले भी आपकी तैयारी होती है दूसरे दिन की तो इस तरह से आप अपने आप को मैनेज करते हैं और बिज़ी शड्यूल है तो आपका थोड़ा सा अच्छा लगता है फ्री होने से फिर भी थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं तो वो आपने बताया बहुत ही अच्छी तरह से आप मैनेज कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया एंड बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जाते जाते मैं कहूँगा एक आपका जो पसंदीदा गाना है उसके बारे में बताइए और उसको एक लाइन गुन हम लोग पहले छोटे थे, तो तो मेरे पास एक एक गाने की किताब थी, तो उसमें मुझे टेलीफोन का एक गाना था बहुत अच्छा लगता था और वो है आ, अभी मुझे फिल्म का नाम तो नहीं आ जाता है लेकिन मेरे पिया मेरे पिया गए किया है वहां से टेलीफोन तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है ये मुझे बहुत अच्छा लगता था मुझे पता नहीं था तब मैं बाद में टेलीफोन एम टी में ही काम करूँगी लेकिन मुझे वो वो गाना टीवी में देखती थी ना तो मुझे इतना अच्छा लगता था उनका वो भगवान भगवान मास्टर भगवान का तो वो गाना प्ले करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी धन्यवाद शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आकर अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर किया टेलीफोन के बारे में और ख़ुद के लाइफ के बारे में आपने शेयरिंग किया तो चलिए हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं आप सदा खुश रहें मस्त रहें और इसी तरह व्यस्त रहें और लोगों को खुशियाँ बाँटते रहें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 मेरे पिया वो मेरे पिया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 अजलूँगी बांध के करें गुजारा भूल गए पतलून तुम्हारी याद सताती है तुम्हारी याद सताती है दिया में आग लगाती है